इस कार्य की भाष्यकार की अ देख लिया था बहुत सुंदर है उत्तम दृष्टि एकाग्र चित्त शुद्ध अंत करण एकाग्र चित्त है ऐसे लोगों के लिए जो अद्वित दर्शन और अद्वित दृष्टि का फल रूपा जो मनोनिरोध है वो कह दिया गया अपने अखंड एकाकार मनोनिरोध है वो कह दिया गया वाले जिन कर्मानुष्ठान से निष्पाप्त तो हुए हैं पूर्ण रूपेण नहीं है दर्शन आधीन इनके लिए दर्शन का विधान करने जा रहे मनसो अवयम् निग्रम अवयम सर्वयोगि शांतिर च मनसा निग्रह आयत्तम अवयम सर्वयोगी नाम पूर्व में भी सर्वयोगी भी दुर्दर्शा और अवयम का दिया उत्तम आदि को भी के विषय में भी सर्वयोगी और यहाँ भी सर्वयोगी कह दे रहे हैं परमार्थ ब्रम स्वरूप का अवस्थान रे दर्शन है उस संदर्भ में भी समान विशेषण दिया गया है इतना है वो अद्वैतवादी योगी थे ये द्वैतवादी द्वैतवादी योगी सभी दुखों का, दुक का नाश प्रबोध मनात्म्ञान और अक्षया शांति मोक्ष नक्ष शांति भी मनोनिग्रह आयत्म मन के निग्रह से के अधीन है है है मनोनिग्रह से ही प्राप्त होता है। हो, योगी हो तो मोक्ष का स्वरूप स्वरूप अंतर अंतर नहीं आत्मज्ञान अधकुंपनाश अवश्यम भावी अभय प्राप्ति भी अवश्यम भावी होगा लेकिन मनोनिग्रह के अधीन है इतना अंतर है अद्वैत दर्शी जो योगी के लिए मनोनिकर का तात्पर्य होता होता है वहाँ, का और क्या होता है वृत्ति और क्या मनोनिकर का जाना पड़ेगा इसको कर्मानुष्ठान निष्ठा है उपासना है अतव इनको द्वैती योगी कहा जाता है अद्वैत योगी नहीं है वह तो, त्रास रहित तो, शांति मन निर्जी आनंद अभिव्यक्ति स्वभाव से विद्यारूक्त सामर्थ्य से निर्णय लेना होता है अक्षय शांति बने मोक्षा संदा देखिए मनसो आत्मसत्यानुण उन क्योंकि उनको अभी बोध रहित है ये लोग ये जो योगी कैसे है कल अवतरण अंत में कहा था ना त्मसत्याता मन सीग्रह आयत्तम अभयम सर्वेशा योगी नाम सकल द्वित निश्ट्र कर्मनिष्टिष्ट से द्वैतृष का जाएगा ऐसे लोगों के लिए यह मन का जो निग्रह है से ही प्राप्त होता है अभय मन मोक्ष इतना ही नहीं दुख कक्षय अच्छा दुख अच्छा भी उनको इसी से प्राप्त दुःख निवृत्ति भी मनोनिग्रह के अपेक्षा रखता है नहीं आत्म आपको प्रचलित है दुःख क्षय अस्ति क्योंकि के अंदर देखा गया आत्म संबंध क्योंकि ये लोग वो लोग है ना जो में मन कल्पित है से मान रहे हैं। इन्हें क्या मानते हैं? आत्मा से अलग कोई मन है वो आत्मा संबंधी है और आत्मसंबंध से उसके अंदर उसके द्वारा ज्ञान आदि उत्पन्न होता है ऐसा मानने वाले लोग है ना ये तो कहा था ये बात की मनो अन्य आत्मव्यतिरिक्त और आत्मसंबंधी पश्योगिना मार्गगाहीन मध्य दृष्ट मनो अत आत्मव्यतिरिक्त आत्मसंधि पश्य मोक्ष ऐसा उदाहरण काम में कहे ते हुए ये लोग मन का निग्रह करेंगे तब इन्हें प्राप्त होगा भय और तो क्योंकि जब तक आत्मा का संबंधी के अंदर प्रचलिते प्रचलन विद्यमान है प्रचलन का मतलब क्या विक्षिप्त है रहेगा दुख क्षय नहीं अस्ति अविवे इन अविवेकियों को दुख क्षय तो प्राप्ति हो नहीं सकता है तथा अक्षय क्या शांति इसी प्रकार से अक्षय जो मोक्ष नाम का है वह शांति तेम ऐसे जो कर्म रूपासना में भी निष्ठा हुए द्वैती है जो ऐसे योगियों को ऐसी मनोनिग्रह से मोक्ष तो, तो चाहते हैं किन्तु तो कर्म और उपासना में भी निष्ठा है ऐसे मोक्ष लोग है अति वो लोग क्या किए कर्म फल उपासना फल का कर त्याग करके नित्य निमित्त कर्म रूपासना निरंतर कर रहे हैं ऐसे लोग मंद अधिकारी को कहा जाता मंद मध्यम अधिकारी लोग उन जिज्ञास मनोनिग्रह कैसे होगा वहां जो कहे तो वही यहां भी जवाब आएगा मां क्या जवाब था अभ्यास तो कौन थे वैराग्य गृह थे अभ्यास और वैराग के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है भी वासिष्ठ में में और एक पुराण वगैरह जो कथा है वही कथा को में देंगे अभ्यास के लिए। बो बोलते हैं वासिष्ठ में। में एक छोटा सा पक्षी होता है इसका विचार हमने पंचदशी में भी आया वहां भी बताया था देखिए उपाय क्या है अभ्यास पहले अभ्यास की बात कहेंगे उच्च कौधेर एक कुशाग्रे नहीं कपिन धुना मनसौ निग्रह तवेद परिखेद एक बार एक छोटा सा पक्षी वह अपने अंडों को समुद्र किनारे रख दिया था पत्थर की आड़ में शायद वह शरद ऋतु होगा जारवाट आ रहे थे समुद्रों में एक जबरदस्त आया लहर और सारे अंडों को लेकर चला गया वो तो अंडे जब गए तो टूट फूट जाएगा अंदर तो समुद्र में कहा से रहेगा नष्ट हो गया जब पक्षी शाम को लौट के देखा फिर तो एक भी अंडा नहीं तो समझ गया है सब समुद्र का खेल है समुद्र ने उठा के ले लिया। बहुत गुस्सा आया उसको समुद्र के ऊपर उसने निर्णय लिया मुझे अब समुद्र को सुखाना होगा और ये हमारे अंडे जहाँ अंदर जाके छिपे पड़े हुए हैं वहाँ से अंडों को निकाल लूंगा इस निर्णय के साथ उसने क्या किया अपने एक एक अपने मुंह में एक छोटा सा पक्षी उसका चोंच कितना होगा छोटा सा उसमें कितना पानी आता है उतरा ले लेकर ले जाकर ले जा बाहर रेत में डालने लगा कितना पुंद्रता होगा और कुछ लोग कहते कुशाग्रह शब्द की वजह से उसने मुंह में कुशा को पकड़ लिया उस कुशा माध्यम से जल को उठा लेते तो तो ले कितना जल टिकेगा इस तरह से कर रहा है कर रहा है कर रहा है ये सोच करके अब मैं एक एक दिन समुद्र को सुखा सुखा सकता है वो पक्षी जितना हो एक दिन भर में सुखाता नहीं वो पांच मिनट के अंदर गंगा जी पहुंच जाती भर जाता लेकिन वह इतना दृढ़ निश्चय लगातार लगा हुआ तो नारद जी को देख कर आ गई तो आ करके बोलने लगे समझाने लगे क्या तुम कर रहे हो तुम्हारे बस की बात नहीं समुद्र को सुधारना। तो नारे कहते महाराज संत महाराज आप बहुत सीधे सारे आदमी हो आप जाइए यहाँ से हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं हम दृढ़ निश्चय वाले हैं आ मरण पर्यंत तो हम जल को उठाते रहेंगे छोड़ेंगे नहीं एक दिन सुखेगा मुझे निश्चय है और उसका उस दृढ़ निश्चय और उस अभ्यास को देख करके नाराज जी ने देखा क्या करे तो मानेगा ही नहीं छोड़ेगा नहीं तो गए फिर गरुड़ महाराज के पास पक्षियों का राजा उसको समझाए भाई देखो तुम्हारे प्रजा इतना दुखी है ऐसे ऐसे हो वहा है वहां घटना अच्छा न गरुड़ महाराज प्रजा रक्षा के हेतु तो तुरंत आए वहां आ करके नाजोगे समुद्र पर एक बार अपना पंख मारा तो आधा समुद्र सो गया तो राज वरुण देवता खड़े हो गए महाराज क्या बात है हम नहीं जानते सब कुछ देवता है लाओ वो कैसे लाते ब्रह्मा जी से, से प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने फिर दूसरा बना करके दे दिया उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो गई टिट्टी पिता उसी प्रकार से आप आमरण पर्यत संकल्प करके लगे रहेंगे नारद्य से संतों की कृपा अवश्य होगी और सृष्टि का प्रदाता ब्रह्मी कृपा होगी लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है ये तात्पर्य है अभ्यास उत्सक उदेर यदत्त यदर तो जिस प्रकार से कुशाग्रे न एक बिंदु न कुभाग में टिका एक एक बूंद को उठाता हुआ से कहा उद दे उदनी समुद्र का सुखाने का संकल्प पूर्वक जैसे निरंबर किया उसी प्रकार से ठीक वैसे ही मन सो निग्रह तद्व इस का आप परी खेदता खेद का लेकिन अपरिखे खेद रहित होकर के प्रयत्नशील निरंतर रहेगा तो योगियों को अपने मन का निग्रह धैर्य से अभ्यास द्वारा हो सकता है इसमें कोई संशय नहीं है यहाँ समस्या आती थोड़ी दिन तक करते उसके बाद खेत हो जाए क्या इतना दिनों से कर रहे कुछ भी असर नहीं हो रहा है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे हो रहा है गाड़ी क्या हो रहा है तो समझ में नहीं आता साधना आज को छोड़ देता ठीक नहीं और तो दूसरों को पुस्तक पढ़ लिया कोई और मंत्र दिखाई दिया अरे ये मंत्र ठीक लग रहा है इसको करेंगे पहला वाला को छोड़ा दूसरा को पकड़ा ऐसे छोड़ते जाते पकड़ते जाते हैं किसी से भी उनको भी प्राप्ति नहीं होती ऐसे नहीं करना चाहिए अपरि किया चाहे किसी मंत्र की कितनी प्रशंसा सुनो किसी स्त्रोत्र की जितनी प्रशंसा सुन लिया आप फिर भी जो साल अपना जो साधना कर रहे हैं अपना स्त्रोत्र पाठ मंत्र जब वैर कर रहे हैं उसमें कभी भी निष्ठा को ढीला होने नहीं देना श्रद्धा को गड़बड़ाने नहीं देना है और उसमें निरंतर आम मंड लगे रहेंगे लक्ष्य अवश्य प्राप्ति होती है क्या तात्पर्य? निग्रह मन का के वो जो द्वैदर्शी हैं कर्म और रूपा वाले लोग उनकी उन योगियों के प्रति उपाय में कथन किया जा रहा है उत्सक से मनो निग्रहों तेषाम उन का भी उसी प्रकार प्रकार हो सकता है जिस प्रकार से उद्दे है। उद्दे है समुद्र का ना एक बिंदु में टिकाव एक एक बूंद पानी को लेकर के बारंबार बारंबार जाता हुआ जिस प्रकार से उसकोचनी ना शोषण व्यवसाय उठा उठा कर बार फेंकने की व्यापार के माध्यम से सुखाने का व्यवहार जिस प्रकार से चिट्ठे किया उसी प्रकार व्यवसाय अंतकरणाम लेकिन कभी भी अंतकरण में अवसाद नहीं होना चाहिए अपने ही साधन से वैराग्य हो जाए तो साध्य का प्राप्त होने वाला निर्वेदात अनिर्वेदात हाँ अपने साधन से वैराग्य नहीं होना चाहिए अपरिक्चय अप तो अपरिख से जो अभ्यास करेगा अवश्य लक्ष्य को प्राप्त करेगा तो इसका तात्पर्य हुआ आनंद बता रहे हैं तेजाम व्यवसायता उद्योग भागिना अनुद्वेगवता उद्वेग नहीं होना चाहिए कि चक्षुषोन्मील तमो दृश्य तमीलने घटाते उपलब्ध्य न कदाचित विभ्रम ऐसा उद्वेग हो गया मन में बंद बैठते हैं दिख रहा है आंख खोलते हैं तो सारा चंजाल जो घटपटा संसार वही का वही दिखाई दे रहा है कभी भी भ्रम का तो पते ही नहीं चल रहा न गा के ब्रम वो परमात्मा कुछ भी नहीं दिखता इति परिवर्चना एक तार उद्वेग से रहित होकर के प्राग उदीदारा मनोहन ग्रस्म ऐसा होकर आज यदि अभ्यास करेगा पूर्व में कहे वे जो अभ्यास को करें आगे कहे जाने वाले जो है सावरों को अपना के चलेगा तो मनोनिग्रह संभव है समाधि इधर आसान नहीं है समाधि लग जाना वो समाधि के पहले प्रतिबंधकों को बताएंगे समाधि तप्त साक्षात्कार प्रतिबंध का लय विक्षेप कषाय सुगा मनुष्क्ष माणो पाय निग्रहिया समाज को करता हुआ समाधि का अभ्यास मनोनिग्रह रूपा समाज यहाँ नहीं नहीं करते हुए अभ्यास करते व्यक्ति को तत्व तक्स, तक्सा, का प्रतिबंध क्या है चार चीजें एक लय दूसरा विक्षेप तीसरा कषाय तीसरा चौथा सुख के प्रति अनुराग विशेष सुख के आसक्ति ये चार चीज लाय मेरे सबसे प्रसिद्ध है लय क्या है निद्रा ध्यान करने के लिए कहते हैं तो सो जाते हैं योग निद्रा करने के लिए कहते हैं सो जाते हैं पाठ सुनने के लिए कहते हैं सो जाते हैं हर चीज में सोने ही सोना हो रहा है जहा साधन भजन की बात आती है तो नींद आ है गीता पाठ थोड़ा बोलो तो थो नींद आ जाएगी किसी ऐसी आध्यात्मिक चीजों के लिए तो नींदा है और तो कहानी का पुस्तक पढ़ ले वो पूरा एक दिन पढ़ते रहेगा दिन भर पढ़ते रह जाएगा नींद आएगी नहीं एक बार भी नहीं आएगी टीवी देखने बोलो दिन भर देखते सुनो बोलो, दो दिन सबसे बड़ा बाधक दूसरा विक्षेप तो है किसी को संशय तीसरा वासनाएं जो भरी पड़ी है अंदर कसाय और अंत में जो विषय सुख के प्रति जो राग है वो सबसे बड़ा बात है कि चारों बाध्यौन से मन को आगे कहे जन उपायों को अपना करके बचा करके निग्रह करना चाहिए नहीं तो समाज में सफलता कभी भी हो नहीं सकेगा अग्नि कार्य को बता रहे उपाये निगृहणी याद काम धो गयो हो प्रसन्न लय चैवा यथा कामो लय तथा कदि उपाय से निगृनी करना पड़ेगा बड़ी युक्ति से करना पड़ता है जबरदस्ती करने की चेष्टा करोग तो नहीं होगा जैसे भूतों का आख्यान सुना है न महात्मा ने सिद्धि कर लिया भूत तो सिद्ध हो गया अब बहुत काम देना पड़ेगा ऐसे थोड़ी हम खाली बैठे नहीं रह सकते तो क्या करें वो वो जो भी काम एक वो भी, तो तो, भी तो का काम दे मिनट में के आ जाए सफाई करो महात्मा कहा जाएगा ध्यान वजन करेगा महात्मा को काम कहते रहेगा तो बड़ा परेशानी का मामला हो गया सिद्ध तो हुआ भूत ले लो भूत परेशानी का फायदा कर दे तो क्या करे खंबा गाड़ दो तेल लगा दो चिकना कर दो उसको, खूब तेल पिला, अबरा ऊपर नीचे चढ़ते उतरते रहना जब तक मैं बोलूँगा तब तक आना युक्ति से मुक्ति पाई ना भूत से लगाए रख दो उसी जब काम हो तब बुलाते थे आ जाता टन जाओ फिर वापस वही ऊपर नीचे होते रहो वहीं से देखते रहना ऊपर बैठ के चार उतरो आश्रम की देखभाल करो इसी तरह से यहां भी जो है ना कि उपाय तो कुछ कुछ करनी ही पड़ेगी युक्ति से ही मन को निग्रह करना पड़ेगा किस किस निग्रह करना है काम भोगिप्तम मन निगृणिया काम और भोग इन दोनों से मन विक्षिप्त रहता है काम वह अवस्था है जो चिंतितमान अवस्था है अभी आपके मन में है और भोग क्या है बुद्धिमान अवस्था इंद्रियों का विषय बन करके प्रैक्टिकल में आ गया प्रयोग अवस्था में आ गया तो इन दोनों से विक्षेप होते रहता है सामने विषय भोग हो रहा हो इंद्रियों से तो विक्षेप है और तो विषय संबंध इच्छा अंदर विद्यमान होगा तो भी वहां विक्षेप होगा इन विक्षेप से आपने मन को बचा के रखना और सुप्रसन्नम लय च लय लिए जिसमें हो हो जाता है, लीन हो जाता है है लीन उसका नाम लिएकिन अच्छा अच्छा है, है उससे भी बचना पड़ेगा उससे मन को बचाना पड़ेगा लोग कहते हैं बड़ा भाग्यशाली है, हम बहुत बढ़िया नींद आती है बिना गोली खाए खूब सोते रहता हूं अरे भाई ये तो माँ अभिशाप है मोक्ष का दृष्टिकोण में अधिक नींद अभिशाप है शास्त्र दृष्टिया छह घंटे से ज्यादा सोना नहीं है आय गीता में में रात्रि का नौ बजे से सवेरे का तीन बजे दस बजे से छह बजे चार बजे दस बजे से चार बजे छह घंटा ये जो बताया गया है उस नियम के अनुसार उससे अधिक नींद आना यदि दिन में सोते घंटा गर्मी आदि के कारण तो रात्रि में घंटा दम गंट करना है में। तो वो जो छह घंटा से अधिक नहीं सोना और वो भी धीरे धीरे साथ को क्या करना है छह घंटा घटाते जाना है पांच चार तीन दो एक न्यून दम अश समय ब्रह्मचिंतन में निष्काम कर्म योग में निष्काम उपासना में निष्काम ज्ञान में ज्ञान योग में इसमें लगाना है ये जो है इसलिए कहते हैं उस लय निद्रा से भी आपको बचाना है तो क्यों? निद्रा में तो बड़ा आनंद है बड़ा सुख है कदम नहीं यथा काम लय जैसी काम और भोग जो बाधक है उसी प्रकार लय भी बाधक है इसकी बहुत सुंदर व्याख्या एक नंबर टिप्पण में निश्चिमन भूज्यमान विषय एक सौ नवासी चिंत्यमान विषय विक्षिप्तम प्रमाण विकल्प विपरय स्मृति वृत्तिया परिणत प्रमाण विकल्प विपरय स्मृति इन चार में से कोई न कोई वृत्ति जरूर होती है पांच वृत्तियां होती है ना नित्रा नित्रा कर दो तो नित्रा इसे ले, इसे चार ले ले रहे इसे चार उपाय नक्षमाणे नैराग्यभ्यास निगृहिया जाने वाले वैराग्य अभ्यास के द्वारा इनका निग्रह करना चाहिए निरुध्या ले जाओ बाहर जाने मत दो था लय जाता है उसका आयास रहित है, है। उससे भी लेकिन पूर्व पक्षी कहेगा सुप्रसन्नति सुप्रसन्न आनंद सुख है तो करने क्या जरूरत है अधिक से चेष्टा करना चाहिए। नहीं नहीं विषय को प्रमाणादिवृत्ति उत्पत्ति के माध्यम से समाधि का विरोधी होता है उसी प्रकार से लय भी निद्रा के वृत्ति के उत्पादन के माध्यम से समाधि के विरोधी है निरोध ही समाधि और पांचों प्रकार की समान समाधिक लाधि के कारण से लय को प्राप्त निद्रा प्राप्त होती है उससे भी मन को निरोध अवश्य करना चाहिए ये इसका तात्पर्य है भाष्य भी कहते हैं किम अपरिचिन्न व्यवसाय मनोनिग्रह उपायो नहते हैं केवल परीक्षे निरंतर लगे रहना अभ्यास करते रहना इतने से मनोनिग्रह हो जाएगा क्या ये पूछा है मनोनिग्रह उपाय अपरिचिन्न व्यवसाय मात्र मेवा, किम नुच्यते खेद रहित तो होकर के निरंतर अभ्यास करते रहना इतने ही मनोनिग्रह उपाय है क्या नहीं नहीं नहीं नहीं इस चलेगा अपरिक उपाय नोग विशेषि मनोनिगरिया परिक्षेद रहित तो होकर निरंतर अभ्यास करते हुए आगे कहे जाने वाले उपायों के द्वारा काम विशेषो भोग विशेष विक्षिप्तम मना काम विषय और भोग विषयों में जो विक्षिप्त मन है उसको निग्रह करनी चाहिए तो निरुद्ध्यागृत कर और स्वप्न दोनों स्थान लय हो जाते हैं उसका नाम सुषिप्त है लय है तस्वीन लय उस लय रूपी अवस्था में भी क्या होता है सुप्रसन्नम आपका मन सुप्रसन्नता को प्राप्त हुआ अर्थात आया अपी आयास वर्जित होकर सो जाता है इत्य ऐसा ऐसा होने होने पर भी तक, होने पर भी भी इसको भी निग्रह करना पड़ेगा प्रसन्न चेत कस्मात निग्रह थे यदि सुप्रसन्न अवस्था है उसको आप उससे मन को क्यों निग्रह करें समाज यथा काम तो जिसने काम और भोग दोनों अनर्थ कहे है तो है तथा उसी भी वास्तव में में क्या है में है समाधि प्रतिबंधक अतः काम विषय से मनुष्य निग्रह लयाल से काम का विषय उनसे जैसे मन का निग्रह करना उचित समझा अपने उसी प्रकार से लय से भी मन को निग्रह करना आवश्यक है ये इसका तात्पर्य है ठीक तो है महाराज लेकिन ओ, ये उपाय क्या है विक्षेप से बचने का लय से बचने का क्या उपाय है क्योंकि दुखम सर्व अनुस्मृत्या काम भोगावर्त अजम सर्व अनुस्मृत्य पश्यति पश्य विक्षेप से बचने का उपाय सर्व दुखम दुखम समझना बौद्धों का मुख्य सिद्धांत है सर्व दुखम सर्व सलक्षण स्वलक्षण सर्व क्षणिगम क्षणिगम सर्व शून्यून्य उनका चार अवस्था है उन चार में से पहला तीन को मिले सर्व शून्यम नहीं है इसलिए हजम सर्व मनुस्मृत हो कद हमारे यहां शून्य नहीं है बाकी तीनों ले सकते है अतएव सर्व क्षण हम लोगों के यहां भी क्या है पश्चा जगद इदम क्षणिष्ट मांसरुदिरे गोकर्ण ने कहा था हाथ देव को भाई ये सब तुम छोड़ो ये शरीर में हार्ड मांस वाला शरीर में अभिमान को त्यागो मैं अभिमान को त्याग दो ये बत्री बच्चे इत्यादियों में जो ममता है अहंकार ममता है इसको त्याग दो और देखो पश्सम जगद इगम क्षण भंगठ दिन रात देखो क्या हो रहा है क्षण प्रति क्षण नष्ट होते जा रहे नष्ट होते जा रहे बुढ़ापा बुढ़ापा बुढ़ापा जा रहे मरने की ओर जा रही विनाश हो रहा है क्षय हो रहा है यही देखो इस वैराग्य राग, राग रसिको वैराग्य में अनुराग करता हुआ भक्ति में को प्राप्त होनी चाहिए ऐसे जिस उपदेश है वही यहाँ पर भी कह रहे हैं कारण नुखम छांदी प्रस में कहा संत कुमारण नारद जी को उपदेश देते हुए घुमा विद्या में उन श्रुतियों के आधार पर निर्णय लेते हुए कि सर्व क्षणिक दुखमय काम भोग काम का विषय और भोग का विषय तो ऐसा मन कर निरंतर स्मरण करते हुए हम वापस मन को निकले वाले कर लेते हैं इन फिर भी वासना दोबारा भाग जाता है मन बार तद तो इच्छा जनित भोग से वैराग्य द्वारा आप जो हटावेंगे तो पुनः पुनः तो सदा सभी वस्तुं क्या सभी वस्तु अजन्मा ब्रह्म रूप ही है इनका अलग से कोई जन्म हुआ नहीं इनका ही नहीं है अधिष्ठान का ब्रह्म से भिन्न का कोई अस्तित्व सप्ताह नहीं है ये वास्तव में अजन्मा ब्रह्म ही है ऐसा स्मरण करता हुआ फिर किसी भी वो क्या होगा? जातम नहीं, तो नहीं दिखाई देगा अधिष्ठानुभूति हो जाए फिर यह द्वैत जात उसको नहीं दिखाई देता टिप्पण कार्य पर भी पूरी कार्य की वाक्य कर रहे हैं दो चार कारिका बहुत महत्वपूर्ण है दोनों जगह देखते हैं सर्व सब द्वैत, द्वैत जात अविद्या प्रतिपस्था संपूर्ण द्वैत क्या है अविद्या अविद्यापस्था है दुःखमेव दुखमे अस्मृत्या नावेश अतिंतुख्याु आचार्योपदेशुक आचार्योपदेश बारम्बार परलोचना जर्गे कामान चिंत्यमान अवस्थापन्ना और भोगान भुज्यमान अवस्थापन्नाश विषयान निवर्तेत मनसा सकाशा वह चिंत्यमान अवस्था को प्राप्त विषयों को और भुज्यमान अवस्था को प्राप्त विषयों को मन से दूर कर लें काम भोगाश काम भोगम तस्मात मनो निवर्तेम द्वैत स्मरण काले वैराग्य भावना उपाय इसे जब जब द्वैत का सामने आ जावे स्मरण में भी आवे तब तक तो वैराग्य की भाव रही सबसे मुख्य उपाय है द्वैत विस्मरण तो, तो, तो परमो उपाय हर द्वैत का सदा सदा जल विस्मृति हो जाना यह तो परम श्रेष्ठ उपाय कहते हैं कैसे विस्मृति हो जाएगी लेकिन वो द्वैत स्मृति 100 परसेंट कैसे हो सकता है कभी उत्पन्न नहीं हुआ ब्रह्म ही है कुछ ही नहीं तो बार बार कही कहा है हमने अत्यंत स्मृति हो जाए केवल दिखाई देते हैं आपको प्राकृतिक ऐसे विचार करके उस सत्यदि को त्याग करके वैराग्य कर लेना ये निम्न और चित्र चिंत्री दिखाए देना मात्र दिखाए देना ये सर्व पृष्ठ विस्मरण तो पर्मोपायत्या अचम्त ब्रह्म सर्व न तथोति किंचित सब कुछ है उससे कुछ भी नहीं है, है। अधिष्ठान ज्ञात हो जाए फिर कल्पित नहीं टिकता पूर्वोपाय अपेक्षा वैलक्षण सूचना नहीं वह तू पश्य है तू है ना कार्य काम है वो तू जो है पूर्व में कथित निम्न कोटि को के उपाय विलक्षणता अपेक्षा करने के लिए तो आया है ये तो ये का थे, हमारे गुरु के द्वारा यह अर्थ तो बताया गया था भाषण संक्षिप्त है करने टिप्पण के रूप में संग्रह कर दिया गोविंद पाद जी गोविंदानंदगी जी महाराज गोविंद प्रसाद ने इसका नाम ही है। शंकराचार्य गुरुजी का नाम भी गोविंद पाद इनका नाम गोविंद अविद्या विजृंभी अविद्या काम भोग काम भोग इच्छा विषय स्मत विप्रसरतम मनो निवर काम रूप निमित्त जो भोग है ये ईश् का विषय स्थापित हो रखा है तस्मात उससे प्रसृतम विन को उससे निवृत्त कर देना कैसे निवृत्त कर दो वैराग भावना या वैराग की भावना से उससे दूर करना का अजम ब्रह्मा सर्व आज क्या है ब्रह्म वही है सब कुछ है वास्तव में अधान ही है सब कुछ रुपए रूपित हो रहा है अनुस्मरण करके तो तो ऐसे व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा क्यों नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभाव है वास्तव में वो है ही नहीं ज्ञानाभ्यास और वैराग्य के द्वारा लयर विक्षेप से आप मन को हटा तो दिए अगली कार्य के लिए ज्ञान अभ्यास वैराग्याभ्या मनो राग प्रतिबद्ध श्रवण मन निध्यास प्रसूत संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि प्रतिबंधात निनाभ्यास और वैराग्य के द्वारा लय और विक्षेप पर आपने विजय प्राप्त कर लिया मन को निग्रह कर दिया तो संप्रज्ञा समाधि का अनुभूति हो गई श्रम ने ध्यान आदि का भ्यास प्रसूत संप्रज्ञा समाधि में आपको लेकिन क्या हो गया राग हो गया समाधि सुख में राग हो गया अब उस राग से बचाना पड़ेगा मन को मे दो संप्रज्ञा समाधि की ओर जाएगा ही? ये संप्रज्ञा समाधि प्रति मुख्य रूप उच्छेप था उनको आपने ज्ञान और वैराग्य से निवृत्त कर लिया इधर सुखा में जो राग समाधि सुख में जो राग है संप्रज्ञा समाधि जन सुख में जो राग है वो संप्रज्ञा समाधि में प्रतिबंधक है उसका भी निवारण करने के लिए कुछ क्वेश्चन उपाय तो करनी ही पड़ेगी वो तो कैसे किया जाए ये बार-बार होश में लाना पड़ेगा इसको और कोई रास्ता ही नहीं तो तो कथोपि प्रतिबंधक निमित्या मनोराग प्रतिबद्धम चार पांच कर विमुखीकृतम विमुखी विमुखी कृतम मना लयालि राग से प्रतिबद्ध हो जाता है उस प्रतिबंध को भी दूर करना है इस प्रकार बारंबार अभ्यास वैराग के द्वारा आप लय से विषय करने पर भी क्या होता है वो अगले कार्य बता रहे लये संबोधे चित्तमिक समय पुनः सकसानी या सम प्राप्त न चालय कहते हैं इस प्रकार जो गए हुए चित को उन्हें सावधान कर दो यदि उस निद्रा सुख का प्रति जो अनुराग है उसके वजह से या वासना के वजह से उसकी ओर भागते नींद की ओर तुरंत उसका जगा साधारण और और के कारण से भागता है तो अनुराग करते समय को शांत कर दो विजानिया और इन दोनों के अंतराल अवस्था में रहने से चित्रागुक्त हो रहा हो तो उससे भी समझे और उसे भी समझे और यत्पूर्वक क्या करना है आपने समाप्त समुदाय को प्राप्त देना है न होने नहीं देना है तो सब या चिंतन करना ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये वासना इसे मुझे वासनाक्षय का तो उपाय अपनाना पड़ेगा तब मनोलय होगा वासनाक्षय शास्त्र अभ्यासी होगा शास्त्र वासना से लोकवासना का अक्षय होगा का सुख में राग कौन से सुख में राग है तो निद्रार में सुख में राग हो जाए या विषय सुख में राग हो जाए उसकी वासनाएं जग जाए तो बारम्बार मनुष्य जाएगा उससे भी आपको सावधान रह करके बारम्बार चेताना पड़ेगा जगाना पड़ेगा वापस खेच के अपनी और अभी आत्मा भूख करना पड़ेगा। नीचे टिप्पणगा ये वैराग्य भावना तत्व संदर्शनाभ्याम विषे निवर्त्यमान विशेष निवृत्त होने पर भी चित्तम यदि दैनंदिन लभ्यास अवसात जो रोज रोज बचपन से ही सोने का आदत बना हुआ है न टाइम आते ही वो एक बार चुन्य जाएगा जा ट्रेन में बैठे प्लेन में बैठे कहीं बैठेगा तो क्या होता है रोज नींद का समय होगा उस समय में जरूर नींद आएगी जिन लोगों को आदत थी दोपहर दो में दो बजे सोने का दो बजे आएगा तो भी शुरू में एक दो बार तो नींद जरूर आएगी। आदत है ना बचपन से दो बजे सोने दोपहर में सोते लोग खाना खा करके दो बजे खाते हैं और सोते हैं आदत हो रखता है घर में दस बीस साल की आदत है पचास साल की आदत है वो कहा छोट जाएगी यहाँ आते ही आसमान में उसी टेबर फिर त्र में भी किसको है बारह बजे से सोने की आदि नहीं क्या देती है। तो हर रात्रि में नींद आएगा दस बजे सोने बोलते तो नींद नहीं आएगा उसको बारह बजे बजे तो आएगा ही नहीं, आए नहीं। ये अभ्यास की ये अभ्यास के कारण बचपन से जो ने लय का अभ्यास था उसके वजह से बारंबार उसी में फिर लौटता है लया भी निद्रा शेषात जीर्ण बहुवचन श्रवाणा कारणा नाम निरोधे जो कारण गया है कहते भाई कई कारण हो सकते हैं वो पूर, पूर्ण निद्रा का अभ्यास हो सकता है और अजीर्ण भोजन ठीक से पचाने तो निंदा नहीं लगेगा भारी भोजन से निंदा आती है बहुवसन ज्यादा खाने से निंदा आती है और ज्यादा परिश्रम करने से निंदा आती है शारीरिक परिश्रम ज्यादा हो है लय कारणारा निरोधे इन लय के कारणों का निरोध लय का निरोध हो जाएगा चित्तम सम्यक प्रबोधे अब तब भी चित्त को सम्यक प्रकार से जगाना उत्थान प्रयत्न आग पर पानी छिटेंगे बाहर जाएंगे इसे बच्चों को देखते हो ना जब परीक्षा के समय तो क्या करते वो लाकर पढ़ना है कैसे पढ़ेंगे कैसे जगेंगे अपने अपने उपाय करते हैं अपने माता पिता से कहेंगे थर्मा से को रहा चाय भर के रखो और दो दो दो घुंट पीते रहेगा चाय नींद नहीं आएगी तो कॉफ़ी पीते रहेगा कुछ जैसे बनवा के रखा क्या क्या करे पैदल चलेगा तो हर 10 मिनट में इधर उधर घूमेगा आगे पीछे पुस्तक लेकर के फिर बैठेगा पढ़ेगा जहाँ जाए नींदा ले फिर खड़ा हो जाएगा ऐसे सोएगा नहीं पूरी रात भर मेहनत करेगा भैया प्रकार से जो करते हैं अपने आप को जगाना चाहिए प्रबोध लेकिन क्या करें? जगे रहेंगे तो विषय भोग की इच्छा हो जाती है विषय सुख याद आ जाते हैं काम वासना जग जाते हैं अब जगे रहो तो संसार याद आती है सो तो आपको सोना नहीं हमारा मुसीबत है ना नींद को रोक के जगह रहने से फायदा नहीं जगह रहता संसार के चिंतन होते तो क्या फायदा ये ऐसा कहते हो तो कहते हैं काउ भोगिप्तम से भावना तत्व साक्षात्कार वैराग्य भावना और तत्व साक्षात्कार के माध्यम से पुनः समय पुनः उस वासनाओं का क्षमन कर डालो एवं पुनः पुनर्भ्यस्तों बारम्बार बारम्बार बारम्बार आजीवन भर अभ्यास करना पड़ेगा पु नया संबोधित विषय भ्याव लय से जगा करके विषयों से हटा करके ना भी सम्राप्त अंतराल अवस्था चित्तम स्तब्धीभूतम और बीच का जो अवस्था है सम्राप्त नहीं अंतराल अवस्था बीच का अवस्था चित्त स्तब्ध जाए स्त हो गया जैसे पोपटर को झाड़ से मार दे कुछ देर में लग गया हो जाए एकदम दिमाग कुछ स्तब्ध अवस्था वो भी ठीक नहीं वो भी समाज में इसे होता है। वासना वासना जो करके रागद्वेश इस चुका है ततच नय समायतम इसलिए यह भी वास्तविक समय दशा नहीं है ऐसा जानकर के लय विक्षेप कषाय आदि अवस्थान से इधम कषायाद निरुंदिया जैसे आपने लय से बचाया मन को विक्षेप से बचाया मन को कषाय से उसी प्रकार से बचाइए मन को। लय, विक्षेप कषाय ब्रह्म सम्रम इस प्रकार से लय विक्षेप और कषाये और से इन सभी में विद्यमान सुखानाक्ष से आपने परिहार कर दिया तब तो परिशेषतः चित्त स्वयं ब्रह्म हो जाता है ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करता है ऐसे प्राप्त होने के बाद में दोबारा मन को जगत की ओर नहीं ले उसमु न कुर्या किन्तु धुति गृहित या बुद्धिया लाप्ति निर्विच्य और धुति गृहित बुद्धि के माध्यम से लदि का दो बार प्राप्त हो जाता है उसे बार बार हटा करके फिर अपने की ओर ले जाना वास्तविक कार्य है का। प्रयत्न किंचित चिंतितिथी किसी को, -बारा को भगवान गीता में कहा आत्मस मन को करने के बाद दोबारा किसी अन्य विषय का चिंतन न करे भाषुकार एवं अनेक ज्ञानाभ्यास वैराग्य दो उपाय न इस प्रकार से ज्ञान अभ्यास और वैराग्य रूपी दो उपायों के द्वारा लय सुप्त लीनम संबोधे दो बार यदि है तो छठ से मन को जगा देना सुन नहीं देना आत्मेक दर्शन आत नहीं होने के द्वारा दो बार ऐसे युक्त कर देना चाहिए आत्मनिवेको मनोभेदा कस दर्शनम विज्ञानम आत्मा में आत्म विषय को विवेक के माध्यम से मन से भिन्न होकर उसको भूल रहा है उसको दोबारा याद दिला देना है जोड़ देना है आत्मा में मन को जोड़ देना चित्तम मन ही नृतान चित्तम श्रिय करो मन शु सब पर्यायवाची है भिन्न अर्थ वाला नहीं है विक्षित काम भेष हो और काम विषयों में भव विषयों में विक्षिप्त होता है तब आप दोबारा क्या करें मन को शमन करें वैराग्य से एव इस प्रकार बार-बार अभ्यास बार करते हुए लया संभोित विषेप्य से व्यावृतम लय से जगा देना विषयों से हटा देना ना भी साम्य अपन मंत्र बीज से युक्तम मना मनाया और साम्यपन में भी आपका मन को टिकाए नहीं रखा नापन में अंतरलावस्था क्यों क्यों समझना ये है राग वासना संयुक्त भी बीज में भी भले ही मन किसी प्रकार निद्रा में है न जगा हुआ है किंतु उसमें मन वासना संयुक्त तो होकर स्तब्ध बैठा हुआ चुपचाप बैठा हुआ बैठना कोई समाधि नहीं है अवासना तो है। इसरे हैं, उससे भी आपको बचाना पड़ा है। जान करके उससे भी आपको बचाना है तो भी तथा आपाले, उससे भी हटा करके बड़ा प्रयत्न से इस मन को आत्मवि ब्रह्म भाव साम्य भाव जीव्य भाव में आपादित एकत्रित करके एकाग्र करके स्थिर कर देना चाहिए यदा तो स्व प्राप्त और जब यह समत्तम का एक नाम है सम जब प्राप्त हो जाए और ब्रह्म प्राप्त हो जाए तब स्व प्राप्तिमुखी भोती जब जब यह आत्मा की ओर अभिमुख होने लगता है तब तक जो आप ध्यान रखें तो वही बना रहे वहां से कहीं दो बार अविचलित हो जाए निरोध भाव को प्राप्त हो गया था तथा तो तन न उछाले स्थिति से इस मन को दोबारा विचलित न करें विषयाभिमुखम न करता उसका विषयाभिमुख न करे ये इसका तात्पर्य है